हरिओम नारायण हरी गोविंद हरि गोविंद वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र तथा भगवान की लीला कथाओं का अमृतपान हम निरंतर कर रहे हैं थोड़े धीमे कर दो तो बेटा ये आज की कड़ी में हमारे वेद के ऋषि हिरण ये तो आंगी रस उन्हीं के तीसरे सूप में हम हैं और धीरे धीरे हम धर्म के स्वरूप को और सांप्रदायिक सोच के भेद को समझ रहे हैं और हम इसकी व्यापक चर्चा करते रहे हैं कि गुलामी के अंतरालों में संप्रदायों में बढ़ती भारत भारती ने धर्म पर ही कुल्हाड़े चलाए क्योंकि सांप्रदायिक सोच केवल वाहचारिकता भर है जबकि धर्म अंतर की व्यवस्था है सेकुलरिज्म ने बाकी काम कर डाला जो एक सड़ी हुई सांप्रदायिक सोच का एक नया संस्करण हमारे सामने आ गया जरूरत मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की थी आत्मभाव को स्थापित करने की थी हमें न सांप्रदायिकता चाहिए थी इस देश को और न ही सेकुलरिज्म हमें पूर्ण मानवीय राष्ट्र की कल्पना को साकार करना था जहाँ सांप्रदायिक सोच मनुष्य को बांट रही थी वहाँ सड़ा हुआ सेकुलरिज्म सांप्रदायिकता को उकसा भड़का कर और भयावह बना रहा था और दोनों एक ही काम करते रहे इस भारत में और आज भी कर रहे हैं जरूरत थी वेद को आगे लाने की जरूरत थी आदमी को आदमी बनाने की वो हम कोई भी कर नहीं पाए धर्म उत्पत्ति का क्षण है धर्म स्वयं को जानने की व्याख्या है वाह आडंबर धर्म भी देता है लेकिन वो पढ़ाने के लिए मूर्ति से आत्मा को मूर्तमान करो मूर्ति को समर्पित हो जाओ मूर्ति से प्यार करो यदि तुम अपने आराध्य की मूर्ति को प्यार नहीं कर सकते तो तुम अपने को भी प्यार नहीं कर सकते मूर्ति में अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करो और फिर मूर्ति को प्राणों सहित अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करो अब तुम अपने को प्यार करोगे अब तुम अपने को जानना चाहोगे यह एक सुंदर सुगम मार्ग है मेरा मुझ तक आने का जो बहुत ही दुर्लभ है मेरा मुझ तक पहुंच पाना उसे यह मूर्ति सरलतम बनाती है पहले भगवान का ध्यान है कि नारायण की मूर्ति है अपने प्राणों को उसमें प्रतिष्ठित करता हूं अपने आप को उस मूर्ति को अर्पित करता हूं और प्राण सहित तो उस मूर्ति का भाव अपनी आत्मा में स्थापित कर देता हूं मूर्तमान कर देता हूं तो मुझे मेरे भीतर आने का रास्ता मिल जाता है ये सरल भी है सुगम भी है मनोरम भी है सरस भी है और रोमांच को देने वाला है और सारे दुख और भय का विनाश करने वाला है लेकिन सांप्रदायिक सोच में आकर मैं खाली बाहर मूर्तियों में टंग जाता हूं भीतर ना उसको लाता हूं ना स्वयं आता हूं जबकि वेद कह रहा है कि इनके सारे अपने को आइडेंटिफाई करो और फिर इनमें अपने प्राणों की प्रतिष्ठा करो और प्राण सहित इनको अपनी आत्मा में स्थापित करो और इस प्रकार अपने भीतर अपनी अंतरात्मा से जो तुम्हारी हर सांस का साथी है हर जन्म का साथी है क्षण क्षण तुम्हें जीवन को देने वाला है उस परमेश्वर के साथ तुम्हारा योग हो जाए मिलन हो जाए तो हमने योग करने की बात करी तो आप मुर्गासन कुकुटासन और वो योगासन करने लगे काफी भीड़ लगती है वहाँ पर सर्कस के जोकर कहते हैं हमें योगेश्वर का पद तो दिलवा ही दो स्वामी जी अब नट क्या क्या मांगेंगे पता नहीं हाँ कि क्या है कि मैं अपने से इस कदर कट गया हूं कि मैं एक सहज बात सोच नहीं पाता हूं एक परिवार में दो तीन लड़कों की नौकरी छूट गई अब घर की आमदनी कम हो गई तो सबने बैठ के सोचा कि अब घर कैसे चलाया जाए तो उनका ऐसा करते है कामन मिनिमम प्रोग्राम पर घर चला लेंगे कामन मिनिमम प्रोग्राम पर घर चला लेंगे तो वो एक दिन खाना खाते थे दो दिन पानी पीते थे स्टार्व करते रहे और मर गए और अब भारत सरकार कह रही है कि हम कॉमन मैनिम प्रोग्राम पर यह देश चलाएंगे और 100 करोड़ समझदार इस बात को समझ नहीं पाते हा? क्यों क्योंकि हर आदमी अपने से कटा हुआ है अपनी सहज बुद्धि से कटा हुआ है अपनी समझ से अलग है तो जो नेता पढ़ा दे पढ़ लेता है बेचारा अकल बकल तो है नहीं उसके पास कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सारे घर को भुखमरी का शिकार होकर मरना पड़ता है तो बेचारे देश का क्या होगा हैवी गोन मेंटली सिक लेकिन आज आप में से कोई सोचता है कोई सोचता है सारे देश में पहले भाजपा ही चला रहे थे अब ये चलाएंगे इसे हम राष्ट्र का सौभाग्य माने या दुर्भाग्य तो यह डेमोक्रेसी हमारे लिए वरदान हुई या कलंक बन के रह गई एक सड़ी हुई मौत बन के सामने खड़ी है आज जब मैं अपने को ही नहीं पहचान पा रहा तो इन परिस्थितियों को कैसे पहचानूंगा यही तो हम सब की सबकी मनस्थितियां हैं जबकि जानना था मुझे पढ़ना था मुझे पहचानना था मुझको और मैं आपने को, मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाता हूं मेरा उसका बहुत लंबा साथ रहा है वो जब भी आता था स्वामी जी पैसे ना हो तो कहीं घर गर गृहस्थी चलती है कहीं समाज कोई सुख नहीं है स्वामी जी लाटरी निकलवा दो और वो पैसे के पीछे भागता रहा उसके पास पैसा भी इकट्ठा होता रहा सुख सुविधाएं भी सारी थी मैंने कहा भोग रहा है सबको बोले हां अब तो सब है ना मेरे पास सबको भोग रहा हूं और एक दिन वो मर गया वो बेवकूफ आदमी मैं उसके पास गया मूर्दा पड़ा हुआ था अपने ही शरीर में फंसा था वो मैंने उससे कहा कि तू तो सुखों को भोग रहा था फिर तू मर क्यों गया? पैसा सामान सब रखा है और भोग तू सुखों को और पैसे को रहा था तो भले आदमी तू मर क्यों गया कहता समझ भी नहीं आ रहा आप ही बताओ माने कहा तू ना पैसे को भोग रहा था पागल न सुखों को भोग रहा था उमर खा रहा था उमर भोग रहा था जब खाली तो मर गया उस पागल आदमी को अंत तक यह समझ में नहीं आया कि हम ना पैसों को भोगते हैं ना सुविधाओं को भोगते हैं उम्र को ही भोगते हैं और जब पूरी तरह से भोग लेते हैं तो मर जाते हैं और उस पागल आदमी को आप सब जानते हो आप सब मिले हो अगर आपको उसका चेहरा याद नहीं तो इस प्रवचन के बाद सीधे घर जाके आईना देखिएगा वो आदमी मिल जाएगा शीशे में देखना वो मिल जाएगा कितने समझदार हैं हम लोग कि सारे सत्संग के बाद उम्र का एक क्षण नहीं पढ़ पाते जिसकी मैंने अभी कहानी सुनाई है अगर उसका चेहरा देखना हो तो बा घर जाके आईना देख लेना शायद पहचान पाओ उस बेवकूफ को और छोड़ दो वो बेवकूफ करनी तुम भी कि तुम हम सब सिर्फ उम्र को भोगते हैं उम्र को खाते हैं और उस उम्र को हम नहीं जानते वो कौन है जो मुझे मट्टी से मनुष्य बनाता है क्यों बनाता है क्यों सड़ी हुई दुर्गंध से त्याज दुर्गंध से मुझे सुंदर फलों और वनस्पतियों में ले आता है और क्यों लाता है और वो कौन है जो उस अन्न से मुझे ये दुर्लभ मानव का रूप देता है और फिर हर सांस मेरी देह में यज्ञ करता शबरी का राम बना मेरी जूठन को रथ में बदलता मुझे जीवन का एक एक सुंदर मनोरम क्षण देता है बुद्धि विवेक देता है शक्ति ऊर्जा देता है मेरे पास उसका कोई महत्व तो नहीं है और मुझे हमेशा लगता है मैं पैसे को भोगता हूं मैं सुखों को भोगता हूं मैं सुविधाओं को भोगता हूं और एक दिन मौत बताती है कि पैसा बहुत है सुख सुविधाएं ढेर सारी है लेकिन उमर खा गया था मर गया तू लेकिन ये एक मोटी सी बात सारे सत्संग के बाद हमारी अकल में नहीं आती है हम फिर वही भागते हैं। आए आज की रिचा खोलें, यहां भी फिर वही बात है कह रहे हैं परा आज की ऋचा खोल ले पर चिचीर शाह वह व्रीजुस्वत इंद्र यज्व यज्वी ही स्पर्धम प्रियत हरिव प्रयत दिवो हरिवातर उग्र निव्रता अध्यो याज की ऋचा है अरे पढ़ लो अपने को अपने जीवन के क्षणों को जिनके कारण हो और जिन्हें भोग रहे हो उन क्षणों को पहचान तो लो दुर्लभ है मनुष्य का जन। आज है फिर मिलेगा अथवा नहीं कौन जाने तो क्या कह रहे हैं परा परा को दोनों अर्थों में लेना परा माने होता है त्याज दुर्गंध महिला निकृष्ट और पराम माने ब्रह्म ज्ञान भी है ब्रह्म विद्या भी है ना च इच्छ ईर्षा यहां संधि हो जाएगी पर च इच्छ ईर्षा ये ब्रह्म ज्ञान भी अज्ञान भी तथा इच्छाएं ईर्षा जलन अतृप्तियां वह वृजुस्ता तथा उनके साथ जोड़ने के कारण ऋजु व्रिजु कहते हैं ज्य मल को दुर्गंध को उसमें जाकर स्थित हो गया जब मनुष्य मर गया दुर्गंध और राख बना नालियों का गंधल पानी में जाकर स्थित हो गया जो शरीर इंद्रहा अयजमानों अब जो यज्ञ के योग्य भी नहीं है कोई दुर्गंध को हवन में डालता है क्या बोलो इस निकृष्ट अवस्था को चले गए थे तुम सब जब यश भी तब भी उसने तुम्हें यज्ञ किया भेड़ों के गर्भ में जलाया यज्ञ किया हवन किया स्पर्द माना और ज्योतियों के साथ क्षण क्षण तुम्हें वो उन ज्योतियों में पवित्र करता रहा धोता रहा नहलाता रहा तुम्हें साफ करता रहा प्रयत दिवो प्रयत्त माने वो तुम्हें निर्मल अतिशय निर्मल प्रयत् जितेन्द्री को भी कहते हैं जो निष्पाप है निष्पाप कर पुनः दिवो जीवन से युक्त हरिवा सृजन के द्वारा तुम्हें लौटाता रहा स्थातर उग्र और उन पवित्र ज्योतियों में स्थापित करके निर्वतांग नि व्रतांग निरंतर संकल्पित करता हुआ निरंतर व्रतों में तपस्या में लाता हुआ अध्य तुम्हें अधम ज्योतियों से याद करो जो गूथ करके फिर मनुष्य बनाता हुआ वो जो अंतर आत्मा है तुम्हारा वो जो यज्ञ है वो जो तुम में प्रज्वलित है उसी का मार यहां से यहां तक आना था जो अभी हम चर्चा कर रहे थे पहले मूरत को मैं अपना सर्वस्व अर्पित करूं अपने प्राणों को मूर्ति में बिठाऊं, फिर प्राणों सहित मूर्ति को इस आत्मयज्ञ में उतारूं, तो पहली बार मैं मुझ तक आऊं अपने को पढ़ पाऊं दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए दशानन रावण से बने हम बाहर बाहर भटकते रहे तो हमने कब जाना अभी मेरे पास एक आया था वो कई दिन रहा मेरे पास मेरा बहुत प्यारा भक्त है वो स्वामी जी मेरे बीबी और बच्चे का कल्याण कर दो आप ऐसा कर दो आप वैसा कर दो और थोड़ी देर के बाद झटका लगे स्वामी जी वो दिव्य ज्ञान दे दो अब मेरे को यही समझ में नहीं आता ये आदमी मांग क्या रहा है और उम्र भर सत्संग में आप पाए काश आप जान पाते आप कहा जा रहे हैं क्या मांग रहे हैं आप तो ईश्वर को भी हैरान कर दो कि आप चाहते क्या हो हाय मेरी बीबी हाय मेरा बच्चा और दिव्य ज्ञान दे दो <laughs> क्या बोल रहे हैं आप क्या जानना चाहते हैं आप क्या पाना चाहते हैं आप इसीलिए कहते हैं विधुना जाकर दारून दुख दें ताकि मती पहले हार ले जब आप में कोई अपने प्रति कमिटमेंट ही नहीं है जब आपकी आपके प्रति कोई तड़प कोई इच्छा अपने को जानने की है ही नहीं तो उसे कैसे जानिएगा चार माला फेरनी है ये मंत्र रट लिया है स्वामी जी बस अब तो दया कृपा हुईज हु यू आर कहा से आए हो कौन हो तुम और कल भोगते हो उमर मांगते हो सुख सुविधा और पैसा और मौत बता देगी कि तुमने सिर्फ उमर खाई थी तुमने सिर्फ उम्र भूगी थी वरना बाकी सब तो था और फिर भी तुम मर गए थे आज की रिचा है अगर यह आंख नहीं खोल सकती हमारी तो फिर कौन कैसे खुलेगी आंख हमारी सत्संग का अर्थ है सत का संग करना न कि कुसंगी होकर के फिर विषांतताओं में भाग जाना हमारी अवस्था है न घर की है न घाट की, जबकि बड़ा सुंदर सरल माध्यम है जो वेद ने हमें दिखाया कि भीतर स्वजगत है, आत्म जगत है आत्मजगत है स्व माने आत्मा बाहर निमित जगत है यहां मैं सृष्टा नहीं हूं मैं केवल एक निमित्त नाटक का कलाकार हूं अपने शरीर का कोश नहीं बना पाया अरे तो बेटा बेटी रे मूर्ख तूने कब बनाए तो पागल क्यों हो गया तू बाहर निमित्त सेवा है निमित्त धर्म है उसे नैमित धर्म जान करके मुझे पूरी ईमानदारी से श्रद्धा से भक्ति से शास्त्र सम्मत प्रकार से मुझे बाहर निमित्त धर्मों को धारण करना है उसमें राम रावण भी जब मंच पर डायलॉग बोलते हैं तो क्या ईर्षा द्वेश सचमुच करते हैं ये खाली अभिनय करते हैं तो मैं क्रोधित क्यों हुआ मैंने किसी से नफरत क्यों की मैं तो खाली अभिनय ही तो कर रहा था तो इतना अंधा क्यों हो गया मैं क्योंकि जगत तो नाट्यशाला है नैमितिक स्तर है उसे धर्म पूर्वक जीना है लेकिन उसमें आसक्त कदापि नहीं होना क्योंकि वो सत्य नहीं है और आपकी आसक्ति तो अंधा आसक्ति है वो मेरे पास जुड़ा बैठा था कि मेरा बेटा बहू के कहने में है आप उसकी बुद्धि ठीक कर दो मैंने कहा तू घर आदि के कहने में नहीं है क्या बुला नहीं वो वो समझदार है वो जो कहती है ठीक कहती है ठीक। और मैंने तेरा बेटा भी यही सोचे तो गलत है वो अंधे हैं है आप लोग आपका उद्धार होगा कैसे छोटे छोटे घर की बातें बता रहा हूं उदाहरण दे रहा हूं आप कहीं पर किसी के साथ न्याय तो कर ही नहीं सकते क्योंकि महाआसक्त व्यक्ति महाअंधा होता है उसकी आंखें ही नहीं होती उसे दिखेगा क्या वो बताएगा क्या सिवाए अंधता के और वो कुछ जानता नहीं है, और ये अंधता निवारण के ग्रंथ हैं जो वेद है आपको अंधता प्यारी है या आत्म ज्योतियों का ज्ञान ये प्रश्न जरूर अपने से बारंबार पूछो अगर ज्योति चाहिए तो अंधता छोड़ो फिर लौट के उसी अज्ञान में क्यों जाते हो हमें प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन करना है तो हम तो घर में ही एक नहीं देख राम नहीं देख पा रहे बाहर क्या देखेंगे तो कहां सत्संग है कहां पूजा पाठ है तुम्हारे और इसी बात को आज के ब्रह्म सूत्र को खोलो यही बात कहा है शब्दादेव प्रमिता शब्दात एव संधिविछेद करो प्रमिता के ऊपर जो कुछ भी ब्रह्म सूत्रों में स्मृतियों में वेदों में आया है एवं ऐसा जो कुछ भी कहा गया है वो आत्मा को स्व जगत और निमित्त जगत की ही संपूर्ण व्याख्या है एक आदमी था ना उसने अपने नौकर को टोपी भी दी और जूते भी दिए तो पहले टोपी दी कहना इसको सर में पहनना और जूते दिए बोला इसको पैरों में पहनना तो उसने जूते सर पे रख लिए तो क्या कर रहा है बोला कभी कहते हो सर पे पहनना कभी कहते हो पैरों में पहनना तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कहा पहनना तो आपने भी वही किया निमित जगत को स्वजगत बना दिया और आत्म जगत को निमित जगत बना दिया जय जय कर आएंगे फूल पत्ती फेंक आएंगे हो गया अरे भाई टोपी सर पे रखने को दी थी जूते पैरों में पहनने को दिए थे अब आप बहाने बाजी क्यों करते हो यह आपकी महाआसत अंधता है कि जहां आपको नित्य जीना चाहिए वहां निमित मात्र पूजा को आप चले जाते हैं। और जहां आपके निर्मित धर्म है उसी को सब कुछ मान करके जीते हैं भोगते उम्र क्यों है और लगता है बाहर की सुविधाएं पैसा नौकरी धंधा ये सब भोग रहे हैं अगर सभी यही भोग रहे थे तो फिर मर क्यों गए थे क्या याद नहीं कि जीते स्व जगत हो इसीलिए मर जाते हो अगर वाह निमित जगत ही जी रहे होते तो मरते क्यों क्योंकि पैसा भी था नाते रिश्ते भी थे भौतिकताएं भी थी तो फिर बताओ ना बेटा तुम मर क्यों गए थे कहा जी रहे थे जहां जी रहे थे वहीं तो मर गए थे क्योंकि जहां जीना है वहीं मरना है तो भौतिकताओं में तुम अंधे होकर समझे कि तुम जी रहे थे सुविधाओं में तुमने अपनी विषांत अंधताओं के कारण तुम समझे कि तुम उनको जी रहे थे सत्य क्या था उम्र को जी रहे थे आत्मा के दिए यज्ञ के इन अमृत क्षणों को जी रहे थे और जब सारी उम्र खा गए थे तो तुम मर गए थे भौतिकताएं वहीं थी घर सब भरे पूरे थे खाली तुम ही अर्थी बन के जा रहे थे राम नाम सत्य गा सब रहे थे राम नाम सत्य अर्थात सत्य वो घटघट वासी आत्मा श्री राम ही है सबने गाया माना फिर किसी ने नहीं क्योंकि अगली बार उनको भी तो वैसे ही जाना था यही वेद है जो हमारी आंख खोलता है और इसी को हम क्या हम इन तक पहुंचे कैसे इन्हें पाए कैसे क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि तो मन को सदा सत्संग में कथाओं के अमृत रस में रखें और जगत को निमित भाव से जी लें ईमानदारी वहाँ भी रहे और समर्पण पूरा भगवत चर्चा में रहे तो इससे फर्क क्या होगा ईर्षा से बचेंगे द्वेष से बचेंगे लोभ से बचेंगे मोह से बचेंगे दुख से बचेंगे पीड़ा से बचेंगे तनाव से बचेंगे और पाएंगे उसकी मनोहारी रूप का दर्शन उसका रोमांच उसका सुख और सदा उसके प्रेम रस में डूबे रहेंगे इसमें बुराई है क्या तो क्या हम अपने विचारों को अपने स्वभाव को एक थोड़ा सा मोड़ नहीं दे सकते तो गुरुकुल में लीला कथाओं में बच्चा भटके ही नहीं उसके मन के कोमल घरों को वेद से और उसके बाद ऐतिहासिक घटनाओं को लीला काव्यों में ढालकर उस बच्चे को वो चरित्र दिया जाए जो ईश्वर का हम कल्पना करते हैं वही कथा है हमारे सामने हम भगवान श्री कृष्ण की कथा में है और हमने जाना कि सबसे पहले पूतना पूत माने पवित्र ना माने नहीं मेरे विचारों की मेरी सोच की मेरी अपवित्रता जो है वो जो मेरे जीवन के क्षणों को विष दे रही है मेरे जीवन को विषाद करने की जो मनोवृत्ति है ये पूतना है भगवान की लीला में पूतना को मार के दिखाता हूं यदि सचमुच अपने को जानना पाना चाहते हो इस जीवन को यदि व्यर्थ नहीं करना चाहते हो तो तुम अपनी इस मनोवृत्ति पूतना को मारो सहलाओ मत इसे इसको सैलाव मत बार बार इसके यशगान और गुण मत इस सड़े स्वभाव के कहो कि ये निंदे है ये घटिया है और हमें इसे छोड़ना है भाई किसी से नहीं बनती है तो उसकी बुराई मत करो उसे भूल जाओ तो कम से कम पूतना से तो बचाओगे उसकी जगह भगवान के मनोहारी रूप को याद कर लो मारी गई पूतना, तो कंस ने उसके भाई त्रिणावर्त को भेजा तीन माने तिनका और आवर्त माने बवंडर विषय वासनाओं के अतृप्तियों इच्छाओं के लूट खसोट के पैसा पाने की भूख के जो आवेश और आवेग हैं यही तो त्रिणावर्त हैं इन सारी मनोवृत्तियों का सफाया कर दो त्रृणावर्त मारो नहीं तो सत्संग तुम्हारे जीवन में कभी सत्संग नहीं होगा जिन मनोवृत्तियों को भगवान मारने की बात कर रहा है हम उन्हीं के लिए जी रहे हैं हरे राम कैसे होगा भाई हा यहा तो जीना मरना पूतना और त्रिणा व्रत के लिए और तीसरी मनोवृत्ति है शक्टासुर वो भी हमने पिछले रविवार को प्रवचन मिली शकट कहते हैं उस गाड़ी को जिसे अकेला बछड़ा खींचता है जिसे अद्धि बोलते हैं एक बैल की गाड़ी जोती है बछड़ा ले जाता है उसको हम सब अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद ही खींचते हैं बन के बछड़े ना कोई साथ आता ना साथ जाता ये मिलने जुलने के भी नैमित्तिक नाटक हैं एक साथ एक ही चिता पर पति पत्नी भी नहीं जाते ये वो शकट है जिसे एक बछड़ा ही खींचता है और हम सब अपने ही अपनी शकट को खींचते हैं शक्टासुर आ गया था उस पर क्योंकि भगवान को नीचे डाला हुआ था और भर रहे थे शकट तो शकट को पलटना ही था नहीं समझे कि जिंदगी की गाड़ी को भरने वालों भरने में कोई दोष नहीं है निमित्त धर्म की रूप में इसे धारण करो और ईश्वर को आत्मा को भगवान को शकट के नीचे ना डालो ऊपर बिठा लो इन्हें ही पर्पस बना लो तो फिर यह शकट न तुम्हें दुख देगी न इसमें कोई शक्ट आसुर आएगा और न तुम कभी तबाह होगे घर बनाया है तो संडास भी बहुत बढ़िया है मंदिर बनाया है तो काले में छोटे से अब बताओ शक्ट आसुर घर में कैसे नहीं आएगा तुम्हारी सोच तुम्हारा स्वभाव क्यों कर नहीं सड़ेगा सुबह से शाम तक तुम पाप करो कपट जियो लोभ गाओ और सुबह शाम दिया जला दो हफ्ते में एक दिन व्रत कराओ तो शक्तासुर तुम्हें मारेगा नहीं क्या चढ़ बैठेगा तुम्हारे ऊपर तो ईश्वर को जीवन में जीवन की इस गाड़ी में नीचे नहीं ऊपर बिठा लो उन्हें सिरमौर बना लो कि हे नारायण हम आपके निमित होकर जिएंगे, तो तुम्हारे जीवन की शकट कभी नहीं उल्टेगी कभी नहीं उल्टेगी लेकिन भगवान को तो आले में बंद किया हुआ है अरे भाई सारा घर मंदिर क्यों नहीं बनाया तुमने नारायण आपका धाम है और आप ही के चरणों में रहेंगे हम नहीं तू आले में रह और फिर ताला बंद में हो जाए ये श... तुम धर्म क्या जियोगे तुम तो अधर्म के लिए जीते ही हो तो धर्म क्या जियोगे हाय पैसा हाय लोभ हाय कपट किसको को नोच के ले आऊं मेरा घर भर जाए ये धर्म पूर्वक जी रहे हो अथवा अधर्म का जीवन है तुम्हारा लेकिन तुम सोच नहीं सकते कारण कि प्रभु को नीचे डाले हुए हो हु, पैरों में और जिंदगी की शकट को भरने के चक्कर में वो शक्टासुर उलट देगा ऐसे ये सारे अधम विचार हैं अधमो लोग अभी ऋचा में पड़े हो इन अधम विचारों को हमें भी वैसे ही रोंदना है भस्मसात करना है मिटा देना है जैसे यज्ञ की ज्वालाओं ने उस दुर्गंध को मैले को सड़ांड को जलाया और अमृत फलों में लौटाया था पाप जलेगा पुण्य का फूल खिलेगा सुगंध फैलेगी सुरभि आएगी अधम के लिए जीना नहीं है अधमो रोधस्यो इसे पीस डालना है नष्ट कर देना है न कि महा अधम होके जीना और भक्ति के स्वांग करने जब शक्टासुर मारा गया तो कंस और भी परेशान हो गया आप जानते हो ना आपके शरीर में कंस कौन है मोआंध मिथ्याभिमानी मन क्या है यही कंस कंस जब छोटा था तो बहुत भोला था बहुत सुंदर था सारी मथुरा का नैनों का तारा था लेकिन जब जरासंध के साथ चला गया और असुरों का संग किया तो महा महा असुर बन गया। तुम तो भी जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, थे बहुत जब, तुम्हारा मन भी बहुत भूला था सब जी प्यारे थे तुम तो। फिर धीरे धीरे इस मन ने भौतिकताओं का जरासंधों का संग पाया आज तुम में कौन है जो किसी को सह पाता हो सच बताओ मुझको क्या बाप बेटे सह पा रहे हो भाई भाई सह पा रहे हो क्या मैं दे सह पा रहे हो बोलो हा कंस दस रहा है सबको कंस महा असुर हो गया है कोई भी घर अब फूलों पर नहीं कांटों की शैया पे ही हर सदस्य घर का सोता है कं विक्राल हो गया है सबके जीवन और पूछते हो कंठ कहा मिलेगा को भीतर मिल जाएगा कंठ तुमको और कंठ की ही ये मनोवृत्तियां हैं असुर माने सुरत से हीन जितनी सड़ी हुई मनोवृत्तियां हैं यही तुम्हारे जीवन में असुर हैं और आज उनकी पूजा आरती करते हो और भक्ति का स्वांग भरते हो और ये नहीं याद कि हर दिन उम्र का जा रहा है करीब मौत के हो रहे हो घर बहुत दूर अब तुम्हारा नहीं रहा शमशान की तरफ तुम्हारा घर खिसकता चला जा रहा है दो कदम और शमशान ही घर होगा तुम्हारा पिता की लकड़ियां ही तो बिस्तर बने और लपें जो उठेंगे तो आर पार निकल जाएंगे तुम्हारा वजूद भी नहीं रहेगा तुम नहीं रहोगे किसी को याद नहीं है कि जीवन में समय रहते ही मुझे त्रिणावर भूत और शक्टासुर को मारना है अब कंस परेशान है क्या करें हालांकि यहां कंश प्रसन्न है उसके सारे असुर जी रहे हैं इनकी भक्ति ही मर रही है कन्ह ऐसी हो रही है जीवन और फिर भी ये सब बड़ी प्रसन्न है हा झांकती हैं हर घर और नहीं झांकती हैं तो अपनी ही आत्मा का घर क्या बात है हाँ। और सत्संग करते हैं हम स्वामी तो जी बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन क्या छत नहीं जिस माया से आप लड़ना चाहते हो, वो माया बड़ी फलशाली है हा संत कबीर ने भी गाया माया महा ठगनी हम जा से लोहा लेने की बात करते हैं और जरा जरा से सड़े विचारों को अपने हटा नहीं पाते हो तो कैसे जी पाओगे भक्ति कैसे पाओगे प्रभु रस रसकान एक बार मह ऋषि एक ग्रंथ लिखवा रहे थे और उनके शिष्य महर्षि जैमनी लिख रहे थे तो वेद व्यास ने एक श्लोक बोला कि माया ज्ञानियों को भी भटका देती है तो जयमी ऋषि ने कहा गुरुदेव आपको लगता नहीं कि इस श्लोक में कुछ संशोधन की जरूरत है बड़ी विनम्रता से कहा जैन ऋषि ने, ने तो वेदव्यास ने मुस्कुरा के पूछा जैम किस संशोधन की जरूरत है बोला गुरुदेव इसमें होना चाहिए कि माया अज्ञानियों को बहुत भटकाती है ज्ञानी को जो है माया उन्हें भला कैसे भटकाएगी बोले अच्छा अभी यहीं तक रोक देते हैं कि इस पर कल चर्चा करेंगे तुम तो अपनी कुटिया में जाओ तो जैमिनी ऋषि उठ करके अपनी कुटिया में आ गए और तभी मूसलाधार पानी बरसने लगा धार धार पानी बरस रहा और उन्होंने अपनी कुटिया की खिड़की में से झाँक के देखा जयनी ऋषि ने बाहर कि तो बड़ी सुंदर फुहारे पर रही है तो क्या देखा कि एक बड़े पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर युवती पानी में खड़ी भीग रही है और सारे उसके कपड़ों से जो है पानी रस रस के बह रहा है और सारे कपड़े उसके अंगों के साथ चिपक गए हैं जैमनी ऋषि उसे देखते रहे बहुत देर तक उसके बाद उनसे नहीं रहा गया जैमनी ऋषि से उन्होंने कहा देवी तुम बाहर खड़ी भीत क्यों रही हो भीतर क्यों नहीं आ जाती कहा मेरे पिता ने कहा है कि किसी भी जमान व्यक्ति के कुटिया में अकेले में मुझे नहीं जाना चाहिए आप कैसे मुझे बुला रहे अरे बोले मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं मैं जैमनी ऋषि हूं क्या हूं जैमनी ऋषि मुझसे भय मत करो क्या तुमने ज्ञानी ऋषि जैमनी का नाम नहीं सुना तुम्हें अज्ञानियों से भय हो सकता है ज्ञानी से भय कैसा निर्भय होकर चली आ तो आगे देख रहे हैं कि कितनी सुंदर है क्या ब्रह्मा जी ने घड़ी है कि ने कितने अच्छे हैं और पानी से कपड़े छिपके हुए हैं तो अंग प्रत्यंग क्या छुबा है इसकी तो नहीं रहा गया तो पूछ ही बैठे ये देरी आप अविवाहित हैं अथवा आपका विवाह हो गया कि आप अजनबी हो रहा है ऐसे क्यों पूछ रहे हो मुझसे नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया जिज्ञासा कर ली क्योंकि मैं भी अविवाहित हूं बोले <laughs> <भुले> ऐसा किया बोले <laughs> हाँ।, हाँ लेकिन बोले लेकिन मेरे को दुख है कि मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती मैं अविवाहित हूं पर मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती कहा क्यों? बोले मेरे पिता ने एक शर्त रखी थी ना कि जो मेरे साथ विवाह करने को राजी है उसे घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पे चढ़ के आना मेरे पास तभी मैं विवाह का प्रपोजल जो है उसे स्वीकार करूंगा धन्य ऋषि करना इसमें कोई दोष भी नहीं है हा? इसमें कोई दोष नहीं है कहा लेकिन मैंने एक बात और कह दी थी पिताजी की बात से बोले क्या बोले वो आपको स्वीकार नहीं होगी बोले क्या बात है बताओ तुम तो? जी मैंने कहा था मैं उसका मुंह भी काला करके लाऊंगी तो बोले किसने भी अनुचित क्या है हाँ तो अनुचित क्या है दूसरे तवे से उनका मुंह काला किया और फिर बैठ के बोले कहां बोली सामने मंदिर में बैठ तो घोड़ा बने बेचारे मंदिर की सीढ़ियां चढ़े और घोड़ा बन के जब जा रहे थे तो तभी हमको गुरुदेव की आवाज सुनाई थी कि जैन ऋषि तुम ठीक कह रहे थे उस उसकोक में कुछ संशोधन की जरूरत है चौके है ये कौन तो देखा तो पीठ से तो कोई है ही नहीं वो तो ऋषि का खेल था माया थी लीला थी उनकी तो गुरुदेव उस श्लोक में किसी संशोधन की जरूरत नहीं है कि तो तपस्वियों और ज्ञानियों को जो माया नहीं छोड़ती तुम ठस्से से बैठे हो औरंगी होने का स्वांग बनते किस मिठाई से बैठे हो तुम सोचो, विचार करो और तुम अपने स्वभाव को बदलने को राजी नहीं हो तुम तो केवल आश्री मनोवृत्तियों के साथ ही जीना चाहते हो धोना कहां चाहते हो तो। तुम झांकते हो तो दूसरों के घर नहीं झांकते हो तो अपनी ही आत्मा का घर अपने ही भीतर जाना नहीं चाहते हो दूसरों को उपदेश देना चाहते हो अपने भीतर कुछ सुधरना नहीं चाहते हो जबकि माया ज्ञानी को भी नहीं छूती है, तो किस ठक्से से जमे बैठे हो कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा सोचो विचार करो दुखी है कर्ंस गोकुल जय जयकार है दुखी जियोगे तुम यदि कंस के रहोगे आज ये प्रॉब्लम है वो चिंता है हम खींचते थोड़े ना खींच आ जाती है ये, ये दिला देता है वो दिला। ना कंस है तुम्हारे भीतर बोलो कंस है मेरे भीतर कंस मेरा स्वभाव खड़ा हुआ बनाता है और मुझे सारे असरों को और कंस को मारना है कृष्ण घेगे मुझमें और मैं जीऊ तो कृष्ण में बस कृष्ण में और कृष्ण मेरी आत्मा है इतनी सी मोटी सी बात एक बहुत जीवन का सरल था गणित मैं क्यों नहीं समझ पाता हूं और फिर फिर उन्हें गंदे विचारों में लोभ मोह की मनोवृत्तियों में फिर उसी सड़ांध में मैं क्यों लौट जाता हूं मुझे कोई नहीं डराता मैं अपनी कुवृत्तियों से डरता हूं मैं अपने अपनी कमजोरियों से डरता हूं मुझे कोई भय क्या देगा मुझको मेरी ही खड़ी हुई मनोवृत्तियां डराती हैं और मैं हूं उनसे छूट नहीं पाता हूं लौट फिर के फिर वही गलती दोहराने का मन करता है फिर उसी गंदगी में जाने का मन करता है तो मेरा जीवन सदा आतंकित रहता है आज यदि कसम खा के सारी कुवृत्तियों को छोड़ दूं, मैंने संसार जीत लिया अब मुझे भय किस कहते हो स्वामी जी गीता में भगवान ने कहा है स्थिति प्रज्ञ वो क्या होता है तुम वो नहीं सकते क्योंकि तुम अपनी कमजोरियां छोड़ नहीं रहे हो छोड़ दो तो सब स्थिति प्रज्ञ देही विधि राखे राम साहि दी रहिए राम में रहिए, मौज बन के रहिए मस्ती में रहिए यही स्थिति प्रज्ञा है जब किसी स्थिति को मैं अपने ऊपर चढ़ने ही नहीं देता इन्हीं परिस्थितियों को मैं अपने पर आरूढ़ नहीं होने देता मैं अपनी मनोवृत्तियों को सदा अपने नियंत्रण में रखता हूं गोपाल में रखता हूं तो मैं स्थिति प्रज्ञ हूँ वर्णा लाख गाते रहना तुम्हें कोई स्थिति प्रज्ञ कभी हो ही नहीं सकता हाँ सारा हाँ सारे तीरथ गाते हैं और सारे ठग वहीं जाके बस जाते हैं क्या बात है <laughs> वो सारे स्थिति प्रज्ञ ही तो है हा यहां जाओ है हाँ, बनारस के लिए तो प्रसिद्ध है सन्यासी राण शाण सिर मेंटल राण से सिर भी थी इनसे बचे तो सेवे अब <laughs> वही हाल हम सबका है हम अपने ही मनोवृत्तियों से हारे हुए हैं अरे हम क्या जीतेंगे दुनिया में कुछ हम क्या पाएंगे गोविंद जो अपने से हारा उसने तो वो तो सर्व हारा पराजय को ही अब जाएगा तो अपने से हारो मत कहो कि हम इस गंदे स्वभाव को कसम खाकर मिटाएंगे अभी वक्त है और फिर वक्त के चूके हिना में भी गोते लगाए तो क्या जो चूक गए वो चूक गए दुनिया ऐसे होती है ये सब गंदे गाने मत गाओ अपने से पूछो कि दुनिया रोज मरती है क्या तुमको भी उसी सड़ाध में जाना है कैसे भी भगवान ने मुझको बनाया आपने से पूछो कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनौरी पे रोती है बड़ी शिद्दत से होता है चमन में दीदा पैदा खोल ले आंख बोझा दीदा वर भीतर देख झांक अपने अब एक हजार अंधों में एक ये आंख खुल जाए तो क्या आंख खोल ले आंख खोलने की कोशिश ना करो कहो कि अंधों की जमात में स्वामी जी हम भी तो एक अंधे हैं ये तो कोई बात ना हुई ये जिंदगी की बात ना हुई ये कोई ईमानदारी की बात ना हुई अपने अपने से पूछो कि अपने जब खड़े हुए एक विचार को नहीं हटा पा रहे हो तो तुम दूसरों को क्या सुधारोगे अपने से हारे हो जब कर्त दुखी है अब क्या करूं तो अस्थि और प्राप्ति जरासंध की बेटियों जो पत्नियां हैं उसकी उन्होंने कहा घबराते क्यों तुम्हारे पास तो असुरों की सेना है और याद रहे भागवत कथा में हर कहीं पहले असुर मिलेंगे मरेंगे उसके बाद ही भक्ति रस मत भूलो इस बात को और तुमने कहा असुर के साथ भक्ति रस गाएंगे विषयांधता करोगे कुकर्म करोगे धर्म की आड़ में नरक करोगे तुम क्योंकि जिसके असुर नहीं मरे उसने कभी भक्ति नहीं की इसीलिए भागवत की कथा में महाभारत की कथाओं में सभी सदग्रंथों में पहले मरे असुर उसके बाद ही भक्ति भक्ति होती है कोई मीरा बन गई ठुमुक रही है आश्रमों में देखा मैंने हाँ साथ में वो भी नाच रहे हैं ये नाटक है तुम्हारे ये व्यभिचार की कि, कि कुछ नए संस्कारन है तुम्हारे क्योंकि असुर मरे नहीं तो भक्ति आई कहां पहले मरे असुर और सुर हो विचारधारा मेरी आत्मा का दर्शन हो रोमांच हो और भक्ति की एक सलिल धारा निर्बाध बहती चली जाए तो भक्ति भक्ति होती है उससे पहले ये विषांतता है ये कोई भक्ति नहीं है और उन्हीं फिल्मी नाटकों को दौराने जाते हैं भक्ति की आड़ में ये विचार के गीत गुनगुनाते हैं पहले असुर मरे फिर करो बात भक्ति और असुर मनोवृत्तियां हैं स्वभाव है उससे पहले भक्ति कोई नहीं होती असुर भक्ति होती है विषय वासना की भक्ति होती है पैसे धेले की भक्ति होती है नारायण भक्ति कदापि नहीं होती है दिखावा भक्ति होती है मुंह चमकाना भक्ति होती है रिझाना भक्ति होती है लेकिन गोपाल भक्ति कदापि नहीं होती है बात भले कड़वी लगे लेकिन अपनी अपनी अंतरात्मा में पूछो कि क्या ये सच नहीं है हटा दो मुखोटे और पूछो अपने से कौन सी भक्ति करते रहे जिस दिन मन भीतर चला जाता है उसके मनोहारी रूप का जब दर्शन आता है जब रोमांच झिलमिल होता है और जब आर पार का मिलता है तो भक्ति भक्ति होती है भक्ति जीवन का अमृत है एक अति दुर्लभ क्षण है उसे कोई भी विषांधताओं के साथ कला भी नहीं पा सकता कुकरण भक्ति नहीं करते भक्ति एक अतिशय निर्मल धारा है जिसमें कोई मल नहीं समा सकता कोई मैल नहीं आ सकता और क्योंकि मैली आंखों से आपने उन ग्रंथों को देखा तो आराधे के रूप को भी बहुतों ने मैला कर डाला ये अतिशय निर्मल भक्ति है कीच थी आंखों में काला दिखा कीचड़ से सना दिखा जग सारा आजकल जब बरसात का सीन लेना होता है तो कैमरे के सामने थोड़ा पानी बरसाते रहते हैं और सूखे में हीरो हीरो नाचते गाते रहते हैं बरसात में नाच रहे हैं तो वही कीच आंख के सामने आई थी और लगा सारे देवता कीचड़ करते दे। है आजकल कर ऐसी तो तीन फिल्म हैं जाती फिल्म आया करते हैं ना तो अस्थि और प्राप्ति ने कहा डरो मत तुम्हारे पास बहुत सारे असुर हैं अगासुर को भेजो वो सबको मार डालेगा वो अति बलशाल कंस ने कहा अघासुर तू जा और उन सब के बच्चों को उनको भी चाहे तो सबको मार दे हाँ सबका समूल विनाश कर दे अघासुर का अर्थ लिख लो तो कथा में रस आ जाएगा अघ माने अघ माने घा है ना घड़े वाला घा अघासुर असुर अघ धन असुर अघासुर अगमाने पाप अज्ञान अंधकार पाप अज्ञान अंधकार असुर माने सुरत्व से ही गंदा विचार बोलो वो बच्चे पढ़ जाते थे गुरुकुल में आज आप बड़े बूढ़े भी नहीं पढ़ वो कहते हैं कि आप उन युगों से ज्यादा मॉडर्न और समझदार हुए हैं पता नहीं मुझे आपको देख के शर्म से लगती है कि जो बात बच्चों के मन में उतर जाती थी आज आप इतने रिजिड क्यों हो गए इतने जड़ क्यों हो गए कि जीते हैं तो अघासुर के लिए सांथे हैं तो अघासुर के लिए धड़कने हैं तो अघासुर के लिए घर गर गृहस्थी भी जीनी है तो अघासुर के मुंह में घुस ये क्या है ये सब और बात कृष्ण भक्ति की है अगासुर गया मौके की तलाश खोजने लगा क्या अवसर पाऊं और सबको खा जाऊं बच्चे खेल रहे थे अगासुर मुंह फाड़ करके पर्वत बन के बैठ गया गुफा की जैसा दिख रहा था वो क्या तुम जानते नहीं कि अंधेरे में रस्सी सांप नजर आती है और अंधकार अंधकार होता है अगासुर मुंह फाड़ के बैठा है बालक समझते हैं कि कोई नई गुफा है पहाड़ी में से निकली है तो उनको जिज्ञासा होती है भगवान मना करते हैं फिर भी बच्चे नहीं मानते वो गऊ को और बछड़ों को एकत्र कर रहे होते हैं और तब तक बच्चे अगासुर की गुफा में कि तो बहुत बाहर गर्मी है चलो यहाँ छाया है इसी गुफा में बैठते हैं और वो सारे बालक प्रवेश कर गए तो कन्हैया को दिखा तो उनका कि तो अनर्थ होने जा रहा है क्योंकि अगासुर के मुँह में जाते ही सबको निद्रा आने लगी और वो बेहोश हो गिरे और अघासुर के विष से सब मर गए हर सद विचार मर जाएगा अघासुर के मुंह में और तेरी भक्ति न रहेगी कहीं तो फिर उसी भी विषयों और आसक्तियों में तो फिर नजर आएगा प्रवेश से पहले ही जो रुक गया वही रुक गया गोविंद ने देखा तो वो भी चल देते हैं वहीं पर ऐसा न हो देखते हैं तो भगवान ने वहां जाकर कर के अपना विस्तार किया और अपने रूप को फैलाते चले गए और अघा सुर को दो टुकड़े में बदल दिया और उन बच्चों को गोविंद ने फिर दोबारा उसे जीवित किया और देखो ये कैसी है कहानी तुम्हारी सत्संग में आए तो कृष्ण भक्ति जागी बाहर निकले तो अगासुर में जाके शांति खोजने लग गए भक्ति मर गई विशांतता भौतिकताओं के सड़ा आसक्त जगत सामने खड़ा है मर गए सबकी भक्ति फिर अंतर से आत्मा ने प्रेरणा दी कि चलो सत्संग का दिन है आज चलो हो ही आए तो उठ के फिर चले आए तो भगवान ने फिर वही विचार दिए और एक बार फिर तुमको जीवन दान दिया तुम्हारे भक्ति विचारों को वो हर रोज अघासुर मारता है भक्ति मेरी और कन्हैया उन भक्ति के रूपी विचारों को उन ग्वाल बालकों को हमारे जीवन में फिर फिर जीवंत करते हैं और हमारी ढिठाई देखो कि हम अघासुर छोड़ नहीं पाते ये अगासुर ही तो है कि चाहता हूं मेरा बेटा धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो सत्यवादी हरीश हो और साथ में यह भी चाहता हूं कि डिग्री और नौकरी वो पाए जिसमें मोटी घुस मिलती हो क्या बात है कुछ गलत कह गया क्या, क्या अगासुर किसे बाहर भी रहना चाहता हूं और अघासुर का मुंह भी नहीं छोड़ना चाहता हूं पेट से भी नहीं निकलना चाहता हूं अब मुझे यही नहीं मालूम है कि मैं क्या चाहता हूं तो फिर बीच का रास्ता यह है भाई मेरा बेटा सत्यवादी राजा हरिशन्द भी हो भगवान दानवीर कर्ण भी हो भगवान सिर्फ मेरे लिए ना कि अपनी बहू के लिए जो भी है मेरे को दे जाए बाकी एक नया कल्ट चला है एक नई नई नई हवा फैली है यानी अघासुर भी हैरान है कि ये महाअघासुर वाद कहां से आ गया यह आदमी है कि शैतान भी मात खा गया मुझे शैतान मिला बड़ा शर्मिंदा सा मुंह छिपाए भाग रहा था अरे हमने कहा रे शैतान कहा जा रहा है तू धरती छोड़ के अगर तू भाग गया तो अच्छे बुरे की पहचान कहां रहेगी इम्तहान कैसे होंगे इनके बोला नहीं स्वामी अब मुझे जाने दो धरती से मैं मेरी अब यहां कोई जरूरत नहीं रही बाकी बोला क्यों हरे बोला मैं आता था इनको तकलीफें देता था जिससे इन्हें पीड़ाएं देता था तभी तो इनके टेस्ट होते थे कि ये विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु के रहते हैं अथवा रावण बन जाते हैं तो अब उसकी तो जरूरत रही नहीं बोला क्यों बोला मैंने क्या दूर दू जब ये अपने हाथ पैर मुंह उम्र सब खुद खाए जा रहे हैं पीड़ा दर पीड़ा अपने आप को दिए जा रहे हैं तो आप अलग से इनके लिए इम्तहान का पर्चा कहां से लाऊं यह आदमी जो है ये तो शैतान का बाप हो गया है और न सुगरने वाली अवस्था तक जा खड़ा हुआ है अब तो अघासुर भी हैरान है कि इसको मैं क्या मुंह में डालूं ये तो खुद ही महा महाअघासुर हो गया है और पता नहीं फिर भी भक्ति की बात क्यों करता है बहुत बुरी लगती होंगी बातें मेरी लेकिन कोने में बैठ के अपने से पूछ लेना एक बार कि ये वेद का अमृत हमारे जीवन में रहना चाहिए इन असुरों को मरना चाहिए मनोहारी कृष्ण की भक्ति रहनी चाहिए अथवा विषांतता और क्या भोगता हूं मैं पैसे को सुविधाओं को अथवा प्रभु के द्वारा दिए इन जीवन के अमृत क्षणों को ही भोगता हूं और जब उम्र खा लेता हूं सारी भोग बैठता हूं तो मर जाता हूं और उम्र तमाम भी जब ईश्वर थक जाता है मुझसे कि मैं हर सांस हर क्षण इसे देता रहा और यह है कि इसने ना सुधरने की कसम खाई है और जब थक जाता है विधाता तब आती है मौत याद रखना मेरी बात कि जब ईश्वर भी तुमसे तोबा बोल देता है कि इन्होंने ना सुधरने की कसम खाई है तो विधाता भी कहता है कि मैं भी बाज आया थक गया तुझे सांसें देते तो इस ताक खत्म हो जाता है ऐसा मत करो कि प्रभु भी थक जाएं हमसे आओ के कुछ गोविंद की कर डालें, आओ के सचमुच उन्हें अपनी आत्मा को आज अपना सर्वस्व अर्पित करें क्योंकि सर्वस्व उसी का दिया हुआ है आओ के हर सांस में उसको बसाए जो हर सांस देता है मुझको आओ के स्व जगत जिया जाए और निमित जगत में धर्म पूर्वक अपनी सेवाओं को मुकुट पहनाए जाए कि भी बाहर निमित्त धर्म भी हो जाए और आत्मा के साथ मेरी हर चाहत प्रत्येक सांस प्रत्येक क्षण लिपटा रहे घुला मिला रहे अलग ना देखे